सेर रासकर वरम च रिष्ठादेव रास विनो वन्ने हम विनोदनमेहुश्रीयुत्पकमल श्रीगुरून्वैष्णवांसम साग्र जात सह गणरघुनाथ तम सजीव सावधत परजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यम सहगण ललिता श्री विशाखान्विता हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे निताई गौर हरे रस शेखर रास राशेश्वर रस मंडलाधिपति रसनायक रस विनायक रस, रस, रस मोहन रस ललित रसधी रस रस सह रस रस रस श्री राधरमण देव की असीम कृपासु हम सभी भक्तगण श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर के द्वारा विरचित श्री गुरुदेवाष्टकम का पाठ कर रहे हैं आज श्री गुरुवरष्टकम के पंचम श्लोक की व्याख्या होगी श्री राधिका मधवर पारा माधोलीला गुण रूप नाम नाम प्रवेश स्वा नलो वन्दे गुरु वंदे वन्दे गुरु गुरश्रीचरविंदम वे गुरश्रीचरविंदम जो श्री राधा माधव राधा कृष्ण प्रियालाल लालू जी के अनंत माधुर्य में लीला गुण रूप एवं नाम उनमें सर्वदा ही लुब्धचित रहते हैं हमेशा ही उसी के अंदर अंतर्हित रहते हैं और उन्हीं का ही आस्वादन वह हमेशा करते रहते हैं उन्हीं श्री गुरुदेव के चरण कमलों में हम बारम्बार वंदना करते हैं इस श्लोक के अंदर बड़ी प्यारी बात कही है वैसे एक साधक का ध्येय होता है एक सिद्ध का ध्येय होता है एक साधक का नियम होता है एक सिद्ध का नियम होता है साधक के लिए बताया गया है तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण मनसी कि आपको क्या करना है अगर आप भक्त हैं तो सबसे पहले भगवान के नाम को धारण करिए भगवान का कौन सा नाम धारण करें बोले जिसके अंदर हमारा चित्र लग चुका है और अगर चित्त नहीं लगा है तो अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त एक नाम को लीजिए वह जब गुरु आपके कानों में उन भगवत नाम को देगा, करेगा, तो करने के बाद वह किसका रूप है जिसका नाम उसका रूप कैसा दिखता है वह कितना सुंदरवान है उसकी नखचंद्र की छटा कैसी दुत ज्योति को प्रकाशित करते हुए संसार को प्रकाशमान कर रही है एवं यह उनका मुखारविंद कैसा है उनकी मंदमंद मुस्कान कैसी है उनके लाल कैसे हैं उनकी दंतावली कैसी दिखती है उनके जो नेत्र कमल हैं उनका दर्शन कैसा सुमधुर है उनका ललाट कैसा है उनकी ग्रीवा कैसी है उनका कर्ण रंध कैसे हैं, उनके कर्ण कैसे हैं, उनके केश कैसे हैं, उन केशों के ऊपर अगर उन्होंने जूड़ा धारण कर रखा है तो वह जूड़ा कैसा है उसके ऊपर कैसे ठाकुर जी का वह श्रृंगार हुआ है ठाकुर जी ने उस पीताम्बरी को कैसा धारण करा है उसके ऊपर नाना प्रकार के जो श्रृंगार हुए नाना प्रकार के जो आभूषण उनके ऊपर धारण हुए वह वह आभूषण कैसे लग रहे हैं वह ठाकुर जी ने अगर पगड़ी धारण करी है तो वह पगड़ी कैसी लग रही है ठाकुर जी ने अगर कोई धारण करा है तो वह जूड़ा कैसा लग रहा है जी के माथे पे मस्तक पर वह तिलक कस्तूरी का कैसा दर्शमान हो रहा है ठाकुर जी के ना, नाक के बीच में वह मोती लटकता हुआ कैसा नासाग्रे मोतीकम वह कैसा दर्शन दे रहा है ठाकुर जी ने कि जो अः ठाकुर जी के जो कपोल है वह कपोल कैसे सुंदर तरीके से उस पर चित्रावली बनाई हुई है पत्रावली बनाई हुई है कैसे वह ठाकुर जी है उन्होंने कंठ के अंदर कौन सा हार धारण कर रखा है अपने कमर तक आया है वह कैसा दिख रहा है ठाकुर जी ने जो कड़धनी धारण कर रखी है कमर पेटी का अपने कमर पर वह कैसी सुंदर दिख रही है ठाकुर जी ने जो बाजूबंद धारण कर रखे है वह कैसे दिख रहे हैं ठाकुर ने जो कंकड़ धारण कर रखे हैं वह कैसे लग रहे हैं ठाकुर की वह मुरली कैसी है ठाकुर की वह पायल कैसी है ठाकुर जी ने उसके पायल के ऊपर को धारण कर रखा है वह कैसे दर्शन दे रहे हैं ठाकुर जो पद ठाकुर के जो चरण है उन चरण में जो चिन्ह अंकित हैं जिसमें ही समस्त संसार के सब भक्तों का वास है वह कितने सुंदर दिख रहे हैं यह है रूप तो पहले कार्य होता है किसी भी भक्त का वह याद करे ठाकुर का नाम क्या है अब यह कौन से ठाकुर का नाम है ये छोटे वाले गोपाल जी का नाम है कि यह बांसुरी बजाने वाले कृष्ण का नाम है कि यह कुरुक्षेत्र में खड़े हुए गीता के उपदेशक कृष्ण है कि यह द्वारका के अंदर विराजित रुकमणी के संग द्वारकाधीश है कौन से वाले कृष्ण है सवुर कृष्ण का रूप अलग है जैसे राम भी अयोध्या के अंदर वह राम अलग है वह राजकुमार है परंतु वही राम जब मिथिला के अंदर जाते हैं तो राजकुमार बिल्कुल सीता के संग विवाह करने के लिए तैयार है एक वर रूप आ जाता है उस वर रूप पर तो मिथिला की जितनी भी नायिकाएं हैं वह मुक्त हो जाती हैं और वह जब सीता जी का वरण करके अयोध्या पहुंचते हैं तो अयोध्या की सब नारियां भी जब भगवान श्री राम के उस दिव्य रूप का दर्शन करती है जो वर रूप लिए हुए है तो वह सबकी सब, सब मुग्ध अवस्था में होते हुए भगवान श्री राम को ही अपना एकमात्र प्रियतम मानते हुए उन्हीं की ही आकांक्षा करती हैं। वही गोपियां बनी बात में चित्रकूट के अंदर जब वह भगवान श्री राम पहुंचते हैं तो उनका एक रूप अलग है वह जब वह लंका के अंदर पहुंचे हैं रामेश्वर के अंदर गए हैं तो उनका एक रूप अलग है कौन से वाले राम शंकर भी अलग हैं। शंकर भी एक महाराज कैलाश के ऊपर विराजित हैं केले का पेड़ उनके पीछे लग रहा है वह केले का पेड़ है 1200 किलोमीटर लंबा उसके नीचे बैठकर मेरे भगवान शिव ध्यान कर रहे हैं अपने प्रभु राम और कृष्ण का वही शिव जो हैं जब पहुंचते हैं शमशान की तरफ तो भैरव बन गए तब उनका रूप है वह भूत से लदे हुए है भूतगढ़ उनके आसपास सब के सब वहा उनके अनुचर उनकी सेवा में रत हैं। वही रूप नाम है ना वही दुर्गा आ गई वह कब कुश्पांडा बन गई कब है मंगला बन गई कब है बगुला मुखी बन गई कब है छिन्नमिस्ता बन गई कब है भद्रा बन गई भद्रकाली बन गई जिसका नाम उसके बाद उसका रूप नहीं तो हमारा तो मन बड़ा चंचल है अब उस चंचल मन में कहा ठाकुर जी हमारे कौन से वाले भगवान का नाम कर रहे हैं कभी तो किसी दिन दुर्गा भी आ जाती हैं मन में ध्यान करते करते नाम है राम का परंतु दुर्गा जी का ही रूप आ गया कुछ देर के बाद कृष्ण का ही रूप आ गया कभी शिव जी का भी रूप आ गया अन्यान्य बहुत सारे रूप हमारे इस मन के अंदर आ जाते हैं तो मन तो भटकता ही रहता है तो वह जो भटकता हुआ मन है उसको नियंत्रित करने के लिए आचार्यों ने कहा तन नाम रूप जिसका नाम उसका रूप भी प्राप्त करोगे यह यही वाले तुम्हें कृष्ण की ही उपासना करनी है तो दिमाग इधर से उधर नहीं जाएगा मन इसका भटकाव इधर से उधर नहीं होगा तो तन के बाद नाम नाम के बाद रूप तन, नाम रूप जिनका रूप है अब उनके चरित्र कैसे हैं उनकी क्या लीलाएं हुई है वह कैसे दिखते उनकी लीलाओं का आस्वादन करने की एक चेष्टा करिए जब तक रूप सिद्ध नहीं हुआ तो लीलाओं के अंदर प्रवेश कैसा मैं बोलूं आपसे कि कृष्ण कैसे दिखते हैं आप बोलो पता नहीं जैसे भी दिखते हो काले हैं अच्छा काले हैं तो कैसे काले हैं? उनका रूप तो बताइए आपके कृष्ण कैसे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं अरे मेरे भगवान तो मेरे दिल में बैठे हैं मैं कहता हूं बहुत बड़े योगी हो आप कि आपको मालूम है कि आपके वाले भगवान आपके दिल में बैठे हैं हमारे तो बैठे होने के बाद भी नहीं दिखते हैं आपके तो दिख गए तभी आपको इतना बड़ा साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार हो गया आप कहते हो कि आपके वाले हृदय में आप कैसे दिखते हैं आपके हृदय के अंदर बैठे वाले कृष्ण तो यह साधक का भाव है कि वह पहले नाम को याद करे नाम को याद करके रूप में पहुंचे रूप के बाद गुण में पहुंचे गुण के बाद लीला के अंदर प्रवेश करे कि ठाकुर के वह क्या अद्भुत अद्भुत गुण हैं उन सब अद्भुत गुणों को ध्यान करता हुआ वह फिर लीला के अंदर प्रवेश करे लीला के अंदर प्रवेश करेगा यह स्मृतियों क्रमेण ये जो स्मरण का क्रम है ना इससे मन जो होता है वह नियंत्रित हो जाता है मन फिर इधर उधर नहीं भागता है तो ये साधक के लिए मैं मे, हम मेरे जैसे जीवों के लिए हाँ आचार्यों ने इस भाव को बताया है कि कैसे आप क्रम रूप से अपने मन को हाँ, नियोज्य नियंत्रित कर सकते हैं पर इसकी उलट यहां बड़ी प्यारी बात विश्वमा चक्रवर्ती कहते हैं है, वह कहते हैं श्री राधिका माधवयोर पारा माधो लीला गुण रोप नाम नाम वाह क्या प्यारी बात है बोलिए गुरु जो है ना वह बिल्कुल अलग है गुरु का हिसाब किताब साधक से बिल्कुल अलग चलता है साधक तो चल रहा है पहले नाम करने में उसके बाद रूप में फिर गुण में और फिर लीला में परंतु नहीं गुरुवर उसके चल रहे रहे हैं हैं वो वो क्या कर रहे वो पहले लीला माधुर्य लीला पहले उनका लीला के अंदर प्रवेश हो चुका है वे पहले लीला का आस्वादन कर रहे हैं क्या क्या प्यारी लीला चल रही है उस लीला उस लीला के अंदर था, वो ठाकुर जी का गुण क्या है हाँ ठाकुर ठाकुरानी का गुण क्या है उन गुण के दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद फिर उनके रूप को चख रहे हैं और रूप को चखते हुए फिर नाम पर आ रहे हैं यहां उलट है साधक के लिए अलग है पर गुरुजन के लिए अलग है वह जो जिस अवस्था पे पहुंच चुके हैं उस अवस्था पर उनका उल्टाक्रम चल रहा है लीला भी कैसी बड़ी, बड़ी प्यारी भगवान एक दिन भगवान श्री राधा कृष्ण ने मिले और मिलते ही मन बना लिया कि आओ आज चौपड़ खेलेंगे श्री वृंदावन धाम का और श्री नित्य धाम वृंदावन का जो मुख्य खेल है वह चौपड़ है जो पांडवों और कौरवों के बीच में खेली गई थी ना वो वाली चौपड़ तो यह चौपड़ का खेल दोनों के बीच में बात चर्चा रही कि यह चौपड़ का खेल होना है हा गुरु अपने मन से ही उस लीला का आस्वादन कर रहे हैं हा चौपड़ का यह अब खेल होना है एक तरफ से राधा रानी राधा रानी की पूरी टीम और दूसरी तरफ से लालजू और लालजू की पूरी टीम लालजू की टीम के हेड है मधुमंगल एवं वहां दूसरी तरफ श्री राधा रानी उनकी टीम की हेड है ललिता सखी दोनों की दोनों आपस में चतुर और कमेंट्री पूरे समय पे करने वाले कि अब क्या चल रहा है तब क्या चल रहा है आपस में महाराज दोनों वहां एक तरफ श्री राधा रानी बैठी और दूसरी तरफ कृष्ण बैठे बीच में चौपड़ को फैलाया गया पासे रखे गए गोटियां दी गई एक तरफ सर के पास खड़े हुए हैं मधुमंगल एक तरफ खड़ी हुई है ललिता सखी उन दोनों का कार्य है यह देखते रहना कोई चीटिंग तो ना कर रहे हो अगर चीटिंग है जाएगी तो दोनों के दोनों लड़ने के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं सब सखियां आपस में तैयार हो चुकी हैं कन्हैया बैठ गए हो राधा रानी बैठी वही है दोनों के बीच में बात वही कि अब क्या चीज रखी जाए कि हारने वाले के किस चीज का दाव लगाया जाए कि हारने के बाद यह वह व्यक्ति हारा हुआ व्यक्ति इस वस्तु को दे देगा तो राधा रानी की प्रिय वस्तु है आ, उनकी वीणा मधुमती वीणा उनकी वीणा का नाम है मधुमती तो वह वीणा है मधुमति तो राधा रानी बोली हमारी तो बड़ी प्रिय वस्तु है वीणा हम तो वाय दाप पे लगा सके तो कन्हैया में भी ताप आ गया अच्छा तुम्हारे अंदर ऐसी तुम्हारी प्रिय वस्तु है तो हम भी अपनी प्रिय वस्तु मुरली को दाप पे लगाए देंगे राधा रानी तो चाहे रही कि तू मुरली अब लगाए दे क्योंकि ऐसी बेकार ऐसी फूकने वाली जब से यह बांस हाथ में लगे हो तब से सबकी जवन गोपियन को चेनना पड़ ल घर में बैठ के कछू काम करती ठाकुर जी अपने घर बैठे बैठे एक बार में जैसे ही बांसुरी बजाते सब काम खराब है जाता हो सब गोपियन को गोपियन में बड़ी टेंशन है गई ये कहीं आकी ये जो बांसुरी है ना जाने हमारा काम बिगाड़ने को ठेका ले रखा है कोई काम ना कर जब कछू भी काम करने को जो अपनी मुरली को बजाए दे और हम अपने वह सबके सब काम खराब हो जाए तो राधा रानी के मन में भयो सब सखियन के मन में भयो जाके मुरली जाके पास से खींच ली जाए ले ली जाए तो आज दाव है राधा रानी की वीणा को और दूसरी तरफ कन्हैया ने अपनी मुरली को मधुमंगल पास में खड़ा हुआ है मधुमंगल बारंबार एडवाइस देने में लगभग कन्हैया को देख लाला रे ऐसी चाल चलियो हारने को ना मैं तेरे संग खड़ो हुए हूं कोई भी बात हो तो मुझे बता दियो मैं तुझे सब बता दूंगा कैसे खेल जीत हो जाए इसमें तो मैं बड़ो पारंगत तू विशारत है ललिता वहां पे कह रही है चुपचाप बैठ जा तेरे देख ली नहीं तेरे तेरे अंदर कितनी एक्सपर्टीज है भरी भाई तू चुपचाप बैठ जा महाराज भाई बैठा दियो और यहां पर राधा रानी और उन के बीच में बात हुई और बात हो जाने के बाद यह हुआ कि पासे फेंके जाए तो पासे फेंकने के बाद जैसे आपको मालूम हो लूडो आदि खेलते हो ना तो उसमें छह नंबर आता है तो शुरुआत होती है खेल की आपकी गोटी बाहर निकलेगी फिर चलेगी तो यहां पर पासे ज्यादा होते हैं चौपड़ के अंदर पासे ज्यादा होते हैं तो उसके अंदर संख्या नियुक्त हुई सत्रह कि जब सत्रह नंबर आ जाएंगे तब तुम्हारी दाव शुरू हो परंतु ध्यान रखियो जब पासे फेंको तो फेंकने के बाद अपने हाथ खोल लियो तो पासे कन्हैया की बारी आई और कन्हैया के हाथ में पासे आए और पासे आने के बाद कन्हैया ने अपने हाथ से और चलने को भयो रगड़े वाने और रगड़ के जैसे ही पासन को फेंक्यो हाथ नहीं खोल पाया तो हाथ खोलो ना परंतु सत्रह आए नहीं सत्रह आए नहीं अगर राधा रानी की चाल आए गई राधा रानी की चाल आई तो राधा रानी ने जैसे पासों को अपने पास लिए और अपने कोमल हस्त कमलों से वह प्रेम से उन पासों को रगड़ रही है तो ऐसा जैसा लग रहा राव कन्हैया को देख रही है तो जैसा ऐसा प्रतीत हो रहा है वहां की बैठी हुई गुरु रूपा सखीगो की वाह जैसे राधा रानी के मन में आ रहा है कि यह पासे नहीं भगवान श्री कृष्ण के यह काल है कपोल है और मैं अपने हाथों से उनको रगड़ रही हूँ क्योंकि ठाकुर का मन तो उधि पासों पे लगा हुआ था और यहाँ पे महाराज रगड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है धीरे धीरे रगड़ रही है कन्हैया की तरफ देख रही हैं ललिता ने थोड़ी सी कोनी सुनो खिल रहे हैं यहाँ पे ज्यादा प्रेम प्रेम मत दिखाओ हाँ यहां जीतनो नो है महाराज राधा को थोड़ा सो याद आया उन्होंने लेके जैसे ही चला सत्रह नंबर आए गए जैसे ही सत्रह आए राधा वहां पे उनको दाब लग गयो दाब तो लगने के बाद राधा रानी जीत भी गई राधा रानी जीती तो राधा रानी ने कन्हैया लेके आई है अपनी आपकी बांसुरी का मुरली का अब कन्हैया दे जैसे व्यक्ति को मोबाइल हो गए ना बा मोबाइल वहां से छीन लो तो बाकी जान चली जाए तो ठीक वैसे ही ठाकुर जी को मोबाइल भी है जब मोबाइल से समन को फोन करके गोपियन को रास के तय बुलाए मोबाइल चलोगे तो किस कैसे बुला पाएंगे टेंशन आ रही है पसीना निकल लो ठाकुर जी के गुरु सखी महाराज उस दर्शन को उस लीला को कर रही है और करते हुए करिए वाह ठाकुर जी वैसे तो तू डरे ना परंतु आज तो राधा रानी को अपनी प्रिय वस्तु अपनी प्रिय वस्तु इस मुरली को नहीं दे रहा है और राधा रानी करे आप तो लेंगे ललिता आ जाए अपनी सखियन को बुलावे कन्हैया को पकड़ दाब एक दो दो आ जाओ दोनों हाथ पकड़ लो उसके पैर पकड़ लो और उस मुरली को तो लेना है और यहां मुरली की बात आई कन्हैया ने कहो अरे नाना सुनो पहले वालो जो खेल भय हो ना वो जरा कमजोर हो वो हम जरा वार्म अप गेम था तो अब हम चाहे जरा गेम जरा सही से हो वो पहले वालों खेल खेलना मानो जाएगा अच्छी बात है फिर से खेल लगा फिर से खेल लगा फिर से बात आई सत्रह आवेंगे तभी हो बोले ठीक है जी सत्रह आवेंगे कोई पे लगी मुरली और वीणा मुरली लगी है और वीणा लगी है और लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण की चाल आई चालाते ही, चाला ही भगवान श्री कृष्ण ने चला चलते ही फिर सत्रह नंबर नहीं आया अब राधा रानी की चाल आई राधा रानी की चाल आई राधा रानी श्री कृष्ण को देख रही हैं और वह मंत्र मुग्ध हो गई कितना कितने रूपवान है श्री कृष्ण क्या उनका रूप लावण्य है रूप सौंदर्य है उनको देखते ही मैं सब कुछ भूल गई और हाथ पे जो पासे थे उनको मसलना भी उनको रगड़ना भी भूल गई बस पासों के ऊपर हाथ रखा और कन्हैया को देख रही है एक एकटक होके देखे जा रही है और बारम्बार देख रही है पास में खड़ी हुई सखी ने जरा सी कोहनी मारी और कोहनी मार के वो खेलना है खेलना है खेलना है, है। हाँ ये अभी से भाव में मत पहुंचो भाव समाधि पर मत लगो नहीं तो कन्हैया जीत जाएगा प्यार से कहा कहने के बाद भगवान तभी राधा रानी ने फिर उन पासों को रगड़ा और रगड़ के चला और चलते ही फिर सत्रह नंबर आ गए नंबर आए राधा रानी जीत गई राधा रानी बोले लाओ तुम्हारी तो यह बंसी बड़ी दुष्ट है बड़ी सर्वनाश करने वाली है हम जाए जमुना में डुबो देंगी तुम जाए हमको दो नहीं बोले, मैं नहीं तुम तो तो हार चुके हो अब अब हारी हुई वस्तु पर तुम्हारा अधिकार ना है। पे तो अधिकार है पे हमारा लाओ भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी को जल्दी से उठाया और उठाने के बाद अपने पीठ के पीछे रख लिया राधा रानी ने बड़ी जोर दुर्द गति से उनके पास गई और उनके गले पर लटकती भाई अपने हाथ से रा, राधा रानी कन्हैया से उस मुरली को छीनने लगी इतनी देर में कुछ और सखिया आई और कन्हैया के हाथ से उस मुरली को ले लियो जैसे ही उस मुरली को लियो लेते ही परंतु यहां श्री राधा का स्पर्श प्राप्त करके ही भगवान श्री कृष्ण के अंदर अष्टविकार उत्पन्न हो गए वह हा राधा हा राधा हा राधा करते ही वहीं बेहोश है गए कुछ देर के बाद जब होश आया है कहा फिर याद आई अरे मैं तो यहाँ चौपड़ को खेल हार गया हो और मेरी मुरली छीन लेनी है अब कन्हैया राधा रानी अरे राधे मुरली दे दो राधा रानी बोले कौन सी मुरली ललिता के पास जा मैं ललिता से कहे मुरली को दे दो ललिता बोले कौन सी मुर्ली हमें का जाने तुम ऐसे आए पड़े भाई हमने देखे मर रे हो तो हमने जरा थोड़ा सा पानी वानी डाल दी तू तो जग जाए होश में आ जाए तू तो हमसे हमें चोर बता रहे हो और हमने तुझे बचाया हो राधा रानी से हाथ जोड़े अरे मुरली ये दे दो मुरली को राधा रानी ने इशारा कर दिया ललिता के पास है मेरे पास ना है ललिता के पास गई ललिता से गई तेरे पास ही है तू मुरली को दे दे ललिता ने इशारा कर दो मेरे पास ना विशाखा के पास है विशाखा के पास गए बोले तेरे पास ही है विशाखा ने इशारा कर दिया मेरे बार तुम विद्या के पास है तुम विद्या के पास गए लाली मेरी बांसुरी को दे दे कर के, बद्रा के पास है घूमने में लगे हुए हैं एक एक गोपी एक एक मंजरी के पास जा रहे और यह जाए जा रहे हैं और जाने के बाद बोले मुझे मालूम है निश्चय मालूम है मेरी मुरली तुम्हारे पास ही है तुम मेरो समय खराब कर रही हो। करती बोलने लगी, हम तेरी लकड़ी क्यों लेवेंगे? हमारे घर में लकड़ियन की कमी है क्या दूध गर्म करने के ताई की तेरी मुरली लकड़ी को लेके अपने घर में आग लगानी है ना तेरी बार छोटी सी मुरली जैसे का आग लगेगी हमारा दूध गर्म ना हो तू सोचेगी की तेरी मुरलियां ले जाके का करेंगे भाई किसी की चोरी करो किसी वस्तु की तो उसको उपयोग तो हुआ ना तो गोपियां कह रही है तेरी लकड़ी है ना वो लकड़ी हमारे यहां तो लकड़ी को काम बस खाना बनाने में दूध उबालने में हो तो हमें तो तेरी लकड़ी चाहिए ना तेरी बात लकड़ी से बढ़िया तो हमारे घर पे लकड़ी रखी हुई है जिनसे बड़ी प्यारी आग लगे और वास चूल्हा जले चूल्हा जल के बड़ो अच्छा दूध उबले महाराज ठाकुर जी बिल्कुल मुंह नीचे लटका के खड़े हुए हैं कि कृष्ण पराजित तो खेलाए बोले होरी तार मुरली तोराए आमा के इंगित कौरी कोरि के खेपोन कोबे दहा देवी को रिबो बोले मेरी बस मुरली को दे दो और कुछ नहीं चाहिए बस मेरी मुरली को वापस कर दो तो यह गुरु जो है वह श्री राधा कृष्ण की मुरली की ये माधुर्य रूपी इन लीलाओं का हमेशा आस्वादन करते रहते हैं श्री राधिका माधवयोर पारा माधुर गुण रूप नामना राधा कृष्ण की हा इन लीलाओं का और अनंत लीलाएं हैं अनंत लीलाएं हैं इन अनंत लीलाओं का वह आस्वादन करते रहते हैं उनके गुणों को ही याद करते रहते हैं और बारंबार प्रार्थना करते रहते हैं देखो कि हमें ठाकुर जी तुम्हारी लीलाएं तो प्राप्त हो गई परंतु बस बारम्बार आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि बस आपका चरणान हमको मिल जाए और सेवा हमको आपकी प्राप्त हो जाए जैसे श्री रूप गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं शुद्ध गांगे गौरांगीम कुरंगी लंगी में कड़ा जित कोटिंदु बिंबास्म बुदामबर संताम नवीन वल्लवी वृंदा धम्मे लोत फुल मल्लिकां मंडल लोतफुल मल्लिव्य रल सूश्रिय विद मुण गौरव पमंडिता व्यस्या चपला चंचलांग भंगे व्याकुलीकृत केशवाम गोष्ठेन्द्र सुत जीवाम्य बिंबाधरा मृतासौ याचते नत्वा नुठन यमुना तटे काकुबिवकुसुस्वा जनो वृंदवेश्वरी कृतागस्के योगे, योग्येप्य जने प्रदानस्य जनेताविदान लव्यूपाद लव युक्तस्वया जनो नुखि तो येक्षद्र वच्चित नवनीता सदा हे वृंदावनेश्वरी हे राधिके आपका जो रूप है वह तपाए हुए सोने की भांति है हाँ। आप कैसी दिखती हो किसी सोने को लो और उसको तपाके गर्म कर दो पिघला दो ऐसा आपका रूप है आपके नेत्र जो है वह मृगी के चंचल एवं विस्तृत नयनों के समान परम मनोहर है आपका मुखमंडल करुणों चंद्रमाओं को भी लज्जित करने वाला है आप नवीन मेघ के समान नीलांबर से सुशोभित हो रही हैं आप राधा रानी कैसे कपड़ा पहन रही हैं नीले रंग का वह नीला रंग कैसा दिख रहा है जो भगवान श्री कृष्ण का रंग है उसी रंग का दिख रहा है हा? जैसे नया घनश्याम नव घनश्याम जैसा उनका वह वस्त्र दिख रहा है आप सभी ब्रज गोपिकाओं के शिरोभूषण मल्लिका कुसुम स्वरूप हैं आप समस्त जितनी भी गोपियां हैं आप उनकी मुकुटमणि हैं सुदिव्य रत्नादि अलंकारों से आपका श्री अंग हो रहा है आ, यह है रूप की चर्चा है आपका कैसा दिख रहा है अब बड़े बड़े अच्छे अच्छे आभूषण उन सब पे आपके धारण किए हुए हैं आपने परम रसिक एवं सुचतुर आप परम प्रियतमा अष्ट सखियों से परिवेशित हैं आपकी जो सखियां हैं ना वह बड़ा बड़ी परम रसिक है रस से भरी हुई हैं और परम चतुर हैं मतलब उन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि इस काम को ऐसे करो गोपियां कहती भी तो है ना जब कृष्ण के पास जाती हैं और अशुल्क दाशिका कि वह गोपियां कैसी हैं बोले ठाकुर जी हमको आप अपना लो ठाकुर जी पूछते हैं मैं क्यों तुमको तो गोपियां कहती हम अशुल्क दासी हैं हम वह काम करने वाली दासियां हैं जो कुछ रुपया नहीं लेंगी तुमसे तो भाई तो नौकर तो ऐसा चाहिए ना? कि जो दिन रात काम करते रहे आपके यहाँ पे कचु और घर भी कभी ना जाए और हमेशा आ, सुबह से लेकर रात तक सेवा में लगा रहे और भोजन करना हो तो कहीं और जाके खा ले हम भोजन भी ना देंगे रुपया भी ना देंगे काम तू हमारा सुबह से लेकर संध्या तक करते हो रहे बोला ना नौकर ऐसा चाहिए भीख मांग कर खाए नौकर ऐसा चाहिए भीख मांग कर खाए सुबह शाम सेवा करे घर कबू ना जाए बोले सुबह शाम सेवा करते और रहे और घर कभी भी नहीं जाए तो यहां पे गोपियां भी कह रही हैं हम अशुल्क दासिका है और वह जो दासियां वह राधा रानी की जो अष्ट सखिया हैं वह कैसी हैं बोले वह सबकी सब गोपियां जो है और उन गोपियों में भी आप उन गोपियों में भी आप वह तो चतुर हैं ही है परंतु आप जो हो ना वह विशेष चतुर हो और विशेष परम रसे को हो और आपकी वह परम प्रियतमा अष्ट सखिया जो सबकी सब, सब महाचतुर हैं आप उनसे सुसज्जित हो परिवेषित हो वह आपके संग हमेशा रहती हैं आप अपनी बाकी चितवन से श्री कृष्ण को व्याकुल कर देती हो मतलब श्री कृष्ण किसी के भी अधीन नहीं होते हैं राधिका सिर्फ एक बार अपनी निगाह से श्री कृष्ण को देख लेती हैं और कुछ नहीं करने की जरूरत है बस राधा रानी कहीं खड़ी हो और भगवान श्री कृष्ण को बस जरा सा देख ले और भगवान श्री कृष्ण जरा यह देख भगवान श्री कृष्ण की तरफ जैसे ही देखा श्री कृष्ण उसी समय व्याकुल हो जाते हैं मैं ऐसे संसार में कहा किन नाना प्रकार के पदार्थों को पाने की चेष्टा करता हुआ नाना प्रकार की नायिकाओ के पास जाने की चेष्टा कर रहा हूं अरे राम इनसे ज्यादा रूपवती सौंदर्यती और कोई भी नहीं है व्याकुल होकर हाँ एकमात्र मेरे प्राणधन अगर कोई है तो वह श्री राधा है तो आप अपनी बाकी चितवन से श्री कृष्ण को व्याकुल बना देती हैं और आपका अतिशय सुंदर बिंब अधरात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के जीवन की साक्षात औषधी रूप है आंखों से आप घायल कर देती हैं परंतु अपने अधरामृत से आप ठाकुर को औषधि दे देती हैं तो हे श्री राधिके मैं अत्यंत व्याकुल हृदय के यमुना तट पर भूमि पर लौटता हुआ आपको प्रणाम पूर्वक कातर वचनों से यही प्रार्थना करता हूं श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं इस बात को कि मैं व्याकुल हृदय से मेरा हृदय जो है बड़ा व्याकुल हो रखा है और मैं यमुना तट पर यमुना जी के किनारे पर पहुंच गया हूं और पहुंचने के बाद वहां पर लुंटित होता हुआ बार यमुना के तट पर हा? और आपको प्रणाम कर रहा हूं और बारम्बार कातर वचनों से यही प्रार्थना करता हूं कि अपराधी मैं अपराधी हूं मेरी बुद्धि भी बड़ी खराब है दुष्टमती है और मैं सब प्रकार से अयोग्य हूं परंतु उसके बाद भी किंचित मात्र दासत्व प्रदान कर आप मुझे कृतार्थ कर दे श्री राधा रानी मेरे अंदर सब दुर्गुण है कहीं नौकरी लेने जाते हो तो ये बताना पड़ता है कि मेरे अंदर इतने अच्छे अच्छे गुण हैं। परंतु राधा रानी के पास गए तो राधा रानी के पास तो बहुत बड़े बड़े पहले से ही सेवक सेविकाएं वहां पर कार्य कर रही है जो हर वस्तु में हर विद्या के अंदर निपुण है चतुर है तो यहां पर श्री रूप गोस्वामी बात कह रहे हैं कि मेरे अंदर तो कोई ऐसा गुण भी नहीं है कि मैं आपसे कह सकूं कि इस गुण के कारण आप रीझ जाओ और मुझे अपने यहां पर सेविका रख लो मेरे अंदर कोई गुण नहीं है बल्कि मेरे अंदर मैं तो अपराधी हूं दुष्टमती है मैं मेरा मन भी एक जगह पर नहीं टिक रहा है परंतु श्री राधा रानी मैं अयोग्य हूं परंतु मैं जानता हूं आपका हृदय बड़ा करुणा से भरो है तो ऐसे करुणा से भरे हुए हृदय का कि कुछ बूंद मेरे ऊपर भी आप डाल दो और मुझे अपने यहां सेविका रख लो हे कृपा मई इस दुखित जन की उपेक्षा करना कदापि उचित नहीं है मैं यहाँ पे रोज आपसे बारंबार निवेदन कर रही हूँ परंतु उसके बाद भी आप मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो तो ये कोई दुखी हो और राजा से बारंबार करे कि राजा मुझे जीवन दान दो मुझे जीवन दान दो मुझे जीवन दान दो मुझे कुछ काम दो बोले मैं वृंदावन वृंदावन की समात्र आप अधिक मैं आपके ही घर वृंदावन के अंदर रहकर बारम्बार आपसे एक ही प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे सेविका रख लो मुझको सेविका रख लो तो इस दुखी व्यक्ति को इस दुखी हाँ आपकी इस रूप गोस्वामी को की उपेक्षा करना अच्छा नहीं है कि आपने लेके इग्नोर मार दिया ना होगा कोई नहीं क्योंकि कृपा के प्रभाव से आपका नवनीत जैसा कोमल हृदय सर्वदा द्रविभूत रहता है आपका तो हृदय हमेशा बड़ा कोमल है और आप जब भी किसी दुखी को देखती हैं तो आप उसके ऊपर कृपा कर देती हैं तो ये सिद्धावस्था में पहुंचकर प्रार्थना पद्धति में श्री रूप गोस्वामी श्री राधा रानी के रूप का भी गुण का भी उनका क्या गुण है वह करुणामयी है उन करुणामयी की करुणा प्राप्त करने की वह चेष्टा कर रहे हैं सो भगवान ये पहले लीला फिर गुण आ गया गुण आने के बाद फिर रूप राधा रानी का वह रूप आभूषणों से लगा हुआ नीलांबर को पहना हुआ जब है नामक की बात मैं बात करते हैं हा? क्योंकि उनका तो उल्टा चलता है ना सिद्ध पुरुषों का लीला गुण रूप नाम राधा राधवश नाम युगास्तक राधा दामोदर पूर्वम राधा राधिका माधव तथा वृषभानुकुमार तथा गोपेंद्र नंदना गोविंद प्रिय सखी गांधर तथा निकुञ्ज नागरा गोस्ट किशोर जनशेखर वृंदावना कि अभी श्री राधा माधव के युगल नामाष्टक रूप स्तभ का कीर्तन करूंगा कह रहे हैं कि अब मैं बारंबार हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन उधि का स्तम करूंगा भगवान का वह राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद हाँ ठाकुर ठाकुरानी के इन नामों का मैं कीर्तन करूंगा पहले राधा दामोदर के राधा और तदनंतर राधिका माधव का कीर्तन स्तभ का कीर्तन करूंगा वृषभान पहले मैं बारंबार राधा माधव कीर्तन को करूंगा उसके बाद राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर इस नाम का कीर्तन करूंगा फिर वृषभानु कुमारी और गोपेंद्र नंदन गोविंद की प्रिय सखी और राधिका के प्रिय बान्धव मैं इन नामों का मैं बारंबार कीर्तन करूंगा फिर निकुंज वन की नागरी और निकुंज वन के नागर निकुंज की नागरी निकुंज वन के नागर तो मैं इन्हीं का ही कीर्तन करूंगा और कोई किसी का भी कीर्तन नहीं करना है मुझे मालूम है यही निकुंज है निकुंज की याद करके वह वृंदावन की याद आ जाएगी और उसके नागर कौन है वह तो एकमात्र श्री कृष्ण है और जब मैं निकुंज वन की नागरी इस भावना की याद करूंगा तो वृंदावन की वह श्री राधा रानी उन्हीं का ध्यान आ जाएगा फिर कह रहे हैं ब्रजयुक्ति वृंद की मुकुटमणी और ब्रज युवकों के शिरोभूषण मैं उनका ध्यान करूंगा और उन्हीं का कीर्तन करूंगा फिर वृंदावन की अधिष्ठाती और वृंदावन के अधिश्वर कृष्ण और फिर कृष्ण वल्लभा और राधा वल्लभ इन नामों को ही मैं बारंबार करूंगा तो इसी बात को कहा कि अपने प्रिय युगल नामों का जीवा से कीर्तन एवं युगल की लीलाओं का ही आस्वादन करना और उन्हीं का हृदय के अंदर स्मरण करना यही महाराज गुरुजन जो है हमारे गुरुदेव जो हैं उनका प्रतिदिन का प्रतिक्षण का कार्य होता है और ये बड़ी प्यारी चीज भी है कि ये हमारे यहां पर कहा भी गया है श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हैं वैरागी कोरिबे सोदा मांगिया खाइया कोरे जीवन और रक्षौन बोले वैरागी का काम क्या है ध्यान कर रघुनाथ श्री रघुनाथ दास हाथ जोड़ के खड़े हैं बोले बताइए महाप्रभु बोले वैरागी को सदा नाम कीर्तन बोले वैरागी का काम है नाम संकीर्तन को करना ये मुख्य है इसको ध्यान कर लो और वही रघुनाथ दास गोस्वामी जब मुक्त मुक्ता चरित्र रूपी नाटक लिखते हैं तो उस नाटक के अंदर सबसे पहले गुरु को प्रणाम कर रहे हैं और गुरु को प्रणाम कर रहे हैं तो कह रहे हैं नाम श्रेष्ठम मनुमापी सचिपुत्र मत्र स्वरूपम श्री रूपम तुरपुरी माधव प्राप्त यसे प्रथित कृपया श्री गुरु तम न मैं कहते हैं कि मेरे गुरु ने कई सारी वस्तुओं को मुझको दिया उन्होंने क्या दिया नाम श्रेष्ठम मुझे हरे नाम दिया फिर मनुमपी उन्होंने मंत्र को मुझको दिया सचि पुत्र उन्होंने श्री महाप्रभु को मुझको दिया अत्र स्वरूपम उन्होंने स्वरूप दामोदर को दिया या स्वरूपम श्री राधा रमण को दिया महाप्रभु का स्वरूप क्या तत्व की दृष्टि से राधा रमन बोले उन्होंने क्या दिया गुरु ने राधा रमन को दिया श्री रूपम तस्य अग्रजम उन्होंने क्या दिया बोले रूप और सनातन को दिया रूप गोस्वामी को दिया और सनातन गोस्वामी को दिया फिर कहा पुरिम माधुरिम गोष्ठ वाटिम उन्होंने मुझको मेरे गुरु ने मथुरा को दिया गोस्ट को दिया मतलब वृंदावन को दिया फिर राधा कुंडम बोले उन्होंने फिर राधा कुंड को दिया गिरिवर महो बोले उन्होंने गोवर्धन को दिया फिर राधिका माधवा श्याम उन्होंने श्री राधा माधव कि मैं कैसे सेवा करी जाती है कैसे सेवा होती है या मेरे अंदर कभी किसी भी प्रकार की राधा माधव को सेवा करने की वह इच्छाएं कभी उत्पन्न नहीं हुई जो गुरु का पदाश्रय प्राप्त करने के बाद हो गई तो उन्होंने नई नई आशाओं को मेरे हृदय के अंदर जाके अवस्थित कर दिया और मेरे मेरे गुरु ने मुझको श्री राधा कृष्ण की सेवाओं मैं जो सेवाएं होती हैं उनकी आशाओं को उनकी इच्छाओं को मेरे अंदर जागृत कर दिया बोले बोले प्राप्तो यह कृपा है किसकी श्री, श्री गुरु की कृपा है कि मुझे इतनी सारी वस्तुएं प्राप्त हो गई जब मैंने अपने गुरु चरणों को प्राप्त करा और बोले श्री गुरुम तम न मैं उन्हीं गुरुदेव को प्रणाम करता हूं भगवान हमारे जो गुरुवर हैं वह हमेशा ठाकुर की लीला का ही आस्वादन करते रहते हैं और उनकी लीला का आस्वादन करते हुए वह हमेशा भाव विभोर रहते हुए मन से उन्हीं लीलाओं का आस्वादन करा गुण का आस्वादन करा आज ठाकुर जी का ऐसा गुण इस लीला के अंदर दिख रहा है ठाकुर जी का व्यसर अब तो इसमें उज्जवल नील उमड़ी आ जाएगी आ, तो वह नायक के कैसे कैसे गुण हैं और वह लीलाओं में कैसे कैसे मालूम चलते हैं फिर महाराज ठाकुर जी के रूप का वह ध्यान हमेशा करते रहते हैं परंतु नाम हमेशा चलता रहता है मन में चले उंगलियों पे चले कहीं भी चले परंतु नाम हमेशा चलता है इसी वजह से आप देखो संसार में जितने भी भक्त हुए हैं उच्च के भक्त हुए हैं नाम कभी भी उनके पास से नहीं गया चाहे वह नारद चाहे वह गणेश हो चाहे वह सनत कुमार हो चाहे वह भगवान शिव भी क्यों ना हो सब राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम सबके सब महाराज इसी को ही करते रहते हैं और यही भागवत के अंदर भी कहा गया है और यही सार भी है मान नाम इच्छताम अकुतोभ योगी नाम नृपनिर्णीतम हरेर नामुकीर्तनम बोले जो लोक जो लोग इस लोक की इस लोक के अंदर किसी भी चीज को चाहते हैं मुझे ये वाली वस्तु मिल जाए मुझे वो वाली वस्तु मिल जाए कोई लोग परलोक की मतलब मुझे परलोक के अंदर यह पद मिल जाए यह वाली वस्तु मिल जाए मैं यह देवता बन जाऊं हा या ऐसे इसके विपरीत संसार के सुख और दुख से जो बिल्कुल विरक्त हो चुके हैं ना उनको कोई सुख लगता है ना दुख लगता है वह तो कोई इच्छा नहीं रखते हैं वह योगी नाम जो योगी हैं तो वह जो मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न जो गुरुजन हैं सिद्धजन हैं आ, जो जो अब सब साधनों को कर चुके हैं और अपनी प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं महाराज उन सब के लिए ये कहा गया कि समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है मतलब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है ये पहले से ही कंक्लूड कर दिया गया है पहले से ही इसका निष्कर्ष निकाल लिया गया है कि तुम सबको करना क्या है बोले क्या करना है बोले निर्णयतम पहले ही निर्णय ले लिया बार ये बार तुम बैठ के खुद अनुसंधान मत करना लाओ मैं देखता हूं कि क्या करना है क्या नहीं करना नहीं समस्त निखिल शास्त्रों को रखकर पहले से ही देख लिया कि भाई अब आगे चल के अगर किसी को कोई वस्तु चाहिए तो क्या करे किसी को कोई परलोक की वस्तु चाहिए तो क्या करे किसी को कुछ नहीं चाहिए तो वह क्या करे किसी को मोक्ष चाहिए तो वह क्या करे किसी को सिद्ध अवस्था में वह प्रेम की प्राप्ति हो चुकी हो तो भी वह क्या करे पांच प्रकार के जीवों को ये पांच प्रकार के जीव हैं तो ये क्या करें बोले तुम्हें दूसरा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है यह निर्णयतम पहले से ही निर्णय कर लिया गया है क्या करना है हरे ना हरे नामानुकीर्तनम हरे नाम का संकीर्तन करना है और कुछ भी मत करो तो वही हमारे भगवान श्री गुरुवर नाम का संकीर्तन करते हुए श्री राधिका माधव माधोर लीला गुण रूप नाम नाम प्रतीक्षणास्वादन लोल उपस्थ ये पे है उत्कंठा है हमेशा उनके अंदर उत्कंठा है उसी की बारंबार प्रार्थना कर रहे हैं क्या कि यह जो भी चल रहा है उसका आस्वादन में हर क्षण करता रहूं प्रति क्षण आस्वादन क्योंकि होता क्या है बहुत सारे लोग हम जैसे साधकगण तो ऐसे हैं कि थोड़ी देर लीला आ गई बहुत बढ़िया चलो जैसे अभी कथा सुनी बहुत सारे लोग हैं कथा सुनी अब टीवी चला दो जी कथा आई गई अब दिमाग में जगह नहीं बची है बहुत सारे लोग करते हैं कुछ देर कथा सुन ली अच्छा जी अब तो हो गया माइंड के अंदर अब शब्द नहीं जा रहे हैं रहा है कुछ भी आ, वो क्या क्या चोको ब्लॉक हो गया है आ, अब इसमें कुछ देर कथा सुनी कथा सुनने के बाद अब तो जो ऊपर से जा रही है कीर्तन सुना कीर्तन देखो जी आज का कोटा तो पूरा हो गया जितनी भी कथा सुननी थी और कीर्तन सुनना था नहीं गुरु सबसे अलग है प्रति क्षण आस्वादन लोलुपस् वह हर घंटे हर दिन का आस्वादन का लोलुप पीर हर क्षण का हर सेकंड का आस्वादन करना चाहता है और उसी का लौल उसी की उत्कंठा लेकर उत्कंठा उत्तम ऊंचा कंठा माने आपका गला महाराज जैसे कोई बाहर से आ रहा हो और वह अभी आया नहीं है और आप अपनी गर्दन ऊपर उठा ली और ऊपर उठा के उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो आया कि नहीं आया उत्कंठा हा यह उत्कंठा है कि वह बारम बार अपनी गर्दन भी उठाता हुआ हा कृष्ण हा कृष्ण हा राधा हा राधा कर रहा है परंतु प्रति क्षण आस्वादन लोलुपस् उसके अंदर हृदय के अंदर लोलुप्य विद्यमान है यह सब भगवान की लीला गुण रूप और नाम यह प्रति क्षण उसका आस्वादन करता रहे हमारे अंदर वह स्थिति अभी नहीं आई है परंतु ऐसे गुरुवर को जो हर समय आस्वादन का लोलुप पे भी अपने अंदर रखे हुए है क्योंकि हमारे अंदर पे कैसा है मैं हमेशा कहता हूं ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक होते हैं जो जिनको चाहिए दस करोड़ रुपया उनको पांच करोड़ भी दे दो तो वह सुखी नहीं है क्यों क्योंकि उन्हें तो दस करोड़ चाहिए और कई ऐसे होते हैं कि उन्हें बस दे दो जी अब जो भी होगा दे दो उसे अगर दे दो तुम दस रुपए भी दे दो तो खुश हो आज तो दस मिले उसे सौ दे दो तो सो मारे आज तो सौ मिले उसे बीस हजार दे दो आज तो बीस हजार मिले बड़ा अच्छा दिन था आज दो लाख मिले आज बड़ा अच्छा तो दो प्रकार के भक्त होते हैं एक ऐसे भक्त होते हैं जिनको जरा जरा सा बीच बीच में जब मिलता रहता है उसी में खुश हो जाते हैं उसी में सुखी हो जाते हैं आज तो भगवान ने बड़ी कृपा करी आज तो बड़ा अच्छे से मन लगा आज तो ठाकुर जी ने बड़ी बड़ी कृपा करी आज तो मुझे मेरी आ, मुझे ऐसा लगा ठाकुर जी ने दर्शन दे दिए और आप कुछ नहीं चाहिए मेरे तो ठाकुर जी के खूब दर्शन हो जाते हैं तो क्या वहां पे लालच नहीं है क्योंकि उसे उतना मिला उसमें खुश हो गया परंतु नहीं गुरुवर वह हैं जिनका लालच बहुत बड़ा है प्रति क्षण उसका आस्वादन करना चाहते हैं प्रति क्षण उसी प्रेम के अंदर भावाविष्ट रहना चाहते हैं और भावाविष्ट है भी है परंतु उसके बाद भी पे है कि मुझे सेवा प्राप्त हो जाए नित्यधाम वृंदावन के अंदर तो उसी के इतने बड़े लालस को लेकर वह हमेशा जो वहा ध्यान में रहते हैं और ध्यान में रहते हुए भगवान की लीला गुण रूप और नाम का ही ध्यान करते रहते हैं वंदे गुरु श्री ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम बारंबार वंदना करते हैं जय जय श्री राष्याम